लेसन 22 पेज नंबर 243 हम आपका सम्मान करते हैं तुम इस बात की परवाह करो पेज नंबर 244 मैं आपका इंतजार करूंगा मैं गांधी जी की इज्जत करता हूं मैं धर्म ग्रंथ याद करता हूँ मैं धर्म ग्रंथ को याद करता हूँ मैं धर्म ग्रंथ की याद करता हूँ अनुभव करना तलाश करना खर्च करना स्वीकार करना प्रदान करना पेश करना शुरू करना राधा माँ की बातें स्वीकार करती है कुलपति विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान करते हैं बच्चे मंच पर नाटक पेश करेंगे सरकार ने स्वच्छ अभियान शुरू किया उसने मेरे साथ सैर करने का वादा किया उसने आपकी शिकायत की गांधी जी ने अछूत की मदद की उसने गांधी जी से तुम्हारी तारीफ की पेज नंबर 245 मैंने धर्म ग्रंथ याद किया मैंने कविता याद की मैंने धर्म ग्रंथ को याद किया मैंने कविता को याद किया उसने राम पर विश्वास किया उसने राम पर गुस्सा किया मैंने शादी से इनकार किया मैंने राम से बात की प्रधानमंत्री ने नागरिकों से मंगल मिशन की बात की मैंने ईश्वर से प्रार्थना की मैंने ईश्वर से क्षमा की प्रार्थना की वह कार की अच्छे ढंग से मरम्मत करता है मैंने आपका देर तक इंतजार किया पेज नंबर 246 होना मेरी उससे बात हुई मैंने उससे बात की कार की मरम्मत हुई उसने कार की मरम्मत की गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम हो गया पुलिस ने गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया मुझे इस बात की परवाह थी मैंने इस बात की परवाह की मुझे राम पर विश्वास था मैंने राम पर विश्वास किया पेज नंबर टू फोर्टी सेवन मुझे धर्म ग्रंथ याद था मैंने धर्म ग्रंथ याद किया मुझे धर्म ग्रंथ की याद थी मैंने धर्म ग्रंथ की याद की मैंने दरवाज़ा बंद किया दरवाज़ा बंद हो गया मैंने परीक्षा में पास किया मैं परीक्षा में पास हो गया मोहन ने जानकारी हासिल की मोहन को जानकारी हासिल हो गई मैं सेब पसंद करता हूँ मुझे सेब पसंद होता है पेज नंबर टू फोर्टी एट हम यह काम पूरा करेंगे सीता यह काम पूरा करेगी हमने यह काम पूरा किया हमने यह योजना पूरी की दस छात्र इकट्ठे हुए दस छात्राएं इकट्ठी हुई हमको यह काम पूरा करना था हमको यह योजना पूरी करनी थी करना होना देना आना रहना रखना लेना उड़ाना करना होना मैंने उनको प्रणाम दिया मैंने उनको प्रणाम किया मैं राम को सहायता देता हूं मैं राम की सहायता करता हूं पेज नंबर टू फोर्टी नाइन मैंने भिक्षु को पैसे दान दिए मोहन को बस दिखाई देती है मुझे तुम्हारा नाम याद आता है मुझे तुम्हारा नाम याद रहेगा मैं तुम्हारा नाम याद रखूंगी मैंने एक मकान मोल लिया हम बूढ़े की हंसी नहीं उड़ाते पेज नंबर टू फिफ्टी थ्री अछूत इंतजार कारीगर तारीफ दान धर्मग्रंथ निश्चय परवाह पसंद पास प्रणाम भिक्षु मदद मोल, मोल लेना, वादा शब्दकोश समाप्त सम्मान सैर हंसी, हिरासत इकट्ठा, इज्जत तलाश गणतंत्र दिवस नाटक निश्चित परीक्षा पाठ्यक्रम पूरा बंद भूमि दान, मरम्मत याद योजना विश्वास शिकायत समाप्ति सम्राट स्वीकार हासिल